महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व दिष्टीतमोध्याय ब्राह्मण धर्म और कर्तव्यपालन का महत्व युधिवाच शिवान्खा महोदरकान अहिंसा लोक सम्मतान ब्रोहि धर्मान सुखोपाया धान सुख वहान युधिष्ठिर बोले पितामह अब आप ऐसे धर्मों का वर्णन कीजिए जो कल्याण में सुख में भविष्य में अभ्युदयकारी हिंसा रहित लोक सम्मानित सुख साधक तथा मुझ जैसे लोगों के लिए सुख पूर्वक आचरण मिलाए जा सकते हो भीष्म ब्राह्मण से तो चार विहिता प्रभु वर्णस्ता वर्तनते त्रयोग भारत सतम विष्णुजी ने कहा प्रभो भरतवंशावतंस युधिष्ठिर चारों आश्रम ब्राह्मणों के लिए ही वीत है अन्य तीनों वर्णों के लोग उन सभी आश्रमों का अनुसरण नहीं करते हैं उक्ता कर्माणि बहुनि राज्यपरायणादि ने दृष्टान्त स्मृता छात्रे सर्व विधाव राजन क्षत्रिय के लिए शास्त्र में बहुत से ऐसे स्वर्ग साधक कर्म बताए गए हैं जो हिंसा प्रधान है जैसे युद्ध परतु ये कर्म ब्राह्मण के लिए आदर्श नहीं हो सकते क्योंकि क्षत्रिय के लिए सभी प्रकार के कर्मों का यथोचित विधान है छात्राणि ब्राह्मण सन अस्मिन लोके निंदित मंदचेता परे चलो के नि प्रयाति जो ब्राह्मण होकर क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्मों का सेवन करता है वह मंद बुद्धि पुरुष इस लोक में निंदित और परलोक में नरक होता है। या गिप्रे शाच पांडव पांडुनंदन लोक में दास कुत्ते भेड़िये तथा अन्य पशुओं के लिए जो निंदा सूचक संज्ञा दी गई है अपने वर्ण धर्म के विपरीत कर्म में लगे हुए ब्राह्मण के लिए भी वही संज्ञा दी जाती है षटकर्म संप्रवृत्त आश्रमेश चतुर्वपी सर्वधर्मोपन्न संवृत्तम ब्राह्मण सेशुद्ध तपस्या भीरत च निराशो व्य लोकाहक्षर जो ब्राह्मण यज्ञ करना कराना विद्या पढ़ना पढ़ाना तथा दान लेना और देना इन छह कर्मों में ही प्रवृत्त होता है चारों आश्रमों में स्थित हो उनके संपूर्ण धर्मों का पालन करता है धर्म में कवच से सुरक्षित होता है और मन को वश में के रहता है जिसके मन में कोई कामना नहीं होती जो बाहर भीतर से शुद्ध तपस्या पराण और उधार होता है उसे अविनाशी लोग प्राप्त होते हैं कर्म याद समाद से न सगुण प्रतिपद्यते। जो पुरुष जिस अवस्था में जिस देश अथवा काल में जिस उद्देश्य से जैसा कर्म करता है वह उसी अवस्था में वैसे ही देश अथवा काल में वैसे भाव से उस कर्म का वैसा ही फल पाता है। स्वाध्याय गणित महत राजेंद्र वैसे की ब्याज लेने वाली वृत्ति खेती और वाणिज्य के समान तथा छत्री के प्रजापालन रूप कर्म के समान ब्राह्मणों के लिए वेदाभ्यास रूपी कर्म ही महान है ऐसा तुम्हें समझना चाहिए काल संचोदित लोक काल परिश्चित उत्तम कर्माणी वश काल के उलट फेर से प्रभावित तथा स्वभाव से प्रेरित हुआ मनुष्य विवत्सा होकर उत्तम मध्यम और अधम कर्म करता है अंतंते प्रधानि पुरा थे चकर्म निरतौकेतो मुख पहले के जो कल्याणकारी और अमंगलकारी शुभा शुभ कर्म है वे ही प्रधान होकर इस शरीर का निर्माण करते हैं इस शरीर के साथ ही उनका भी अंत हो जाता है परंतु जगत में अपने वर्णाश्रमोचित कर्म के पालन में तत्पर रहने वाला पुरुष तो हर अवस्था में स्वर्वव्यापी और अविनाशी ही है इसी महाभारत शांति पर राजधर्मानुशासन पर बड़ी धर्म कथन ही द्विष्ठीतम अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में वर्णाश्रम धर्म का वर्णन विषयक बासठवा अध्याय पूरा हुआ